श्रिरा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीधारमण हरिगोविंद जय जय बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय ते पराशरसूँ सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यस् कमलगलत वाय मम तम जगत्पिवती विश्वसर्गा परमधाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणिया प्रवर्तिह तो बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप श्री साग्र सागरजातम सह गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैतम सवधुत पर्यजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगण लललता शाखान्विता नारायण नमस्मर नरोतम देवी सरस्वती व्या तत्ज राधा साध्यम साधनम ये राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवन यस्य राधा राधा राधा राधाराधावाच किं तेषं वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावोक हे भट्टुगम सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मतेर्दया द्रा ंडावन बिहारी एक सौ चालीस म है नौतालीस एक यातायात संगमितयो संगमित अक्तोल चंद्र लोकन संप्रभूत बहुला नंगाबु भिश्षोभ ज कुटीर तलग गो दिव्य क्रीडयो राधा माधवियो मंजीर राधवर काम मंगल श्री राधा सुधाम श्री अभिलाषा कर रही हैं मंजीरी अपनी अभिलाषा कर रही हैं अपनी आ, प्रार्थना श्री किशोर जी से कि कब वो अवसर होगा जबकि अंतरंगी इस दासी को आपकी सेवा करते हुए आपके मधुर विलास उनकी सेवा करने का भी विलास के समय आपकी सेवा करने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा यातायात शतें श्री प्रियालाल निरंतर निरंतर यातायात करते हुए बन से गोष्ट गोष्ट से बन आते जाते हुए विराजमान ये जो अष्टकालीन गोष्ट और निकुंज दोनों की मिलित लीला उसका यहां वर्णन कर केवल निकुंज की लीला नहीं है गोष्ट और निकुंज मिलित लीला का वर्णन हो रहा है ये ग्रंथकार की अपनी इसमें प्रवृत्ति भी दिख रही है कि उनकी प्रवृत्ति गोष्ठ और निकुंज दोनों मिलित लीला में है केवल निकुंज लीला के अष्टयाम वर्णन में नहीं है तो यातायात शतें संगमित आगमन गमन माने बन से गोष्ठ और गोष्ठ से बन इनमें आते जाते हो जो शिवप्रियालाल आपस में मिल रहे हैं राधा माधव ही हो राधा माधव कैसे हैं कि गैया चराते समय शिष्ट शांत मिले कभी गैया से लौटते समय उनका दर्शन कर ने अन्योन्य लसत एक दूसरे का मुख दर्शन करके जो अत्यंत अत्यंत जिनके मुख उल्लसित हो रहे हैं मुखलसत चंद्र लोक, लोकन संप्रभूत बहुला नंगाम बुधिर क्षोभय और जिनके भक्तोलस चंद्र मुखचंद्र जो है वो मुखचंद्र उल्लसे तो हो रहे हैं और आलोकन संप्रभूत बहुला नंगाम क्षोभय जैसे चंद्रमा उदय होता है तो समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ज्वार आ जाता है इसी प्रकार अन्योन्य भक्तोलस चंद्र एक दूसरे के मुखचंद्र का दर्शन करके जिनके हृदय में अनंग का अंबुधि अपूर्व से क्षोभ प्राप्त कर रहा है अंत कुटीर तल्प गो हो और जो भीतर कुंज कुटीर उनमें विराजमान है कुंज कुटीर में सुंदर जो पुष्पैया उसके ऊपर श्री श्याम आप स्वस्वरूप में विराजमान हैं और स्वस्वरूप में निज स्वरूप में आपकी ये क्रीड़ा है ये क्रीड़ा किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र उनकी रक्षा करने के लिए नहीं है बल्कि ये लीला उनके आपकी ये जो बिहार लीला है यह निज स्वरूप में लीला है स्वस्वरूप में लीला किसी दूसरे के लिए लीला नहीं ही लीला करने के लिए प्रिया लाल सहचल वृंदावन चार रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं प्रिया शक्ति आह्लादी प्रिय स्वरूप आनंद तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अन तो एक जो परम तत्व है वह सदा लीला बिहारी होकर के ही विराजमान है वो चेष्टाओं से युक्त होकर के ही विराजमान है और वो तत्व सदा से ही वह प्रियालाल सहचर वृंदावन इन चार चेष्टाओं से युक्त होकर के वह सदा स्वस्वरूप में क्रिया कर रहा है तो श्रीप्रिया लाल का ये जो श्रीमद वृंदावन बिहार निकुंज विलास ये किसी दूसरे भक्त के लिए नहीं है किसी अन्य के लिए बल्कि ये स्वस्व में लीला विराजमान तो एक दूसरे का जब दर्शन करते हैं तो एक दूसरे का दर्शन करके उनको अपूर्व उल्लास की प्राप्ति हो रही है तो उल्लस मुखचंद्र खिलता हुआ जो मुख्यचंद्र है उस मुख्यचंद्र के आलोकन से मुख्यचंद का दर्शन करके दोनों के हृदय में ही प्रभूत बहुल अनंग अम्बुधि पर्याप्त मात्रा में अनंग माने प्रेम का जो अम्बुधि है वो अम्बुधि समुद्र अम्बुधि माने समुद्र समुद्र क्षोभ को प्राप्त हो रहा है माने समुद्र में ऊंची ऊंची उछाल आ रही है आनंद समुद्र में ऊंची उछाल आ रही है अंतक कुंज कुटीर तल्प कुंज में कुंज कुटीर पर नि कुंज में स्वरूप में, में हुए विराजमान प्रिया कोई अलग नहीं है श्याम सुंदर कोई अलग नहीं है वे श्री श्याम सुंदर निज स्वरूप में निज प्रिया के साथ में ही निज स्वरूप के साथ में ही विहार करते हुए विराजमान है कोई अन्य राधे का कोई अन्य वस्तु नहीं है श्याम सुंदर कोई अन्य वस्तु नहीं है एकम ज्योति रघु द्वेधा राधा माधव संयतम एक ज्योति ही दो रूपों में विराजमान है तो स्वस्वरूप में उनकी ये क्रीड़ा है दिव्याद्भुत दिव्याद क्रीडे दिव्य अद्भुत क्रीड़ा है क्योंकि ये क्रीड़ा ऐसी जिसमें कि कभी भी तृप्ति नहीं है जिस क्रीड़ा में कभी भी पुरानापन नहीं है नित्य नूतनता विराजमान है ऐसा दिव्य व अद्भुत लीला है जहां मिलत मिलत मिलवो वो चाहे मिले मिलन की भूल मिलते मिलते ही भूल भी जाते हैं कि अभी अभी मिल के चुके इस प्रकार ये प्रतीक्षण इनका प्रेम फूलता हुआ बढ़ता हुआ विराजमान तो दिव्य व अद्भुत क्रीड़ा जिनमें विराजमान है ऐसा राघा माधवियो श्री राधा माधव ये दोनों आनंदपूर्व विराजमान है कदान शुण मंजीर ये अधिकार प्राप्त होगा कि मैं प्रियालाल की नुकुंज मंदिर में जब वे शयन कर रहे हैं उस समय पंखा करते हुए या नुकुंज मंदिर के बाहर उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए कि स्वस्वरूप में उनकी क्रीड़ा कैसी मधुर है और उसमें निज स्वार्थ का कहीं नाम नहीं है शिव प्रिया केवल श्यामचंदर को सुख दे रही है श्यामचंदर केवल प्रिया को सुख दे, दे रही है ऐसी स्थिति में शिव प्रिया की कभी कांची की और कभी श्री श्यामचंद्र की नूपुर की इनकी ध्वनि को मैं श्रवण करूंगी तो श्री प्रियालाल का जो स्वस्वरूप में निज विहार है वो निज विहार के अधिकारणी श्री किशोर जी की इच्छा शक्ति रूप होकर के जो सखी हैं वे ही प्राप्त कर सकती हैं जिनको किशोर जी की इच्छा रूपता की प्राप्ति नहीं हुई है उन लोगों के लिए वो रस नहीं परंतु साधक को निरंतर यह प्रयास जरूर करना चाहिए कि वो सर्वोत्तम रस मुझे प्राप्त हो भले वो अधिकारी नहीं है तो अधिकारी न होते हुए भी दो चीज यदि उसके हृदय में है तो उसे अधिकार की प्राप्ति हो जाएगी पहली चीज यह है निष्ठा श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी उनके चरण सर्वोत्तम उपास्य है और उनका वर्णन करने वाला जो शास्त्र है रसकों की वाणी वह वा सर्वोत्तम उसका दुरुपयोग करने वाला प्रामाणिक वस्तु है उस वाणी के माध्यम से ही उस रस की प्राप्ति हो सकती है तो शास्त्र में अपूर्व विश्वास के वाणी श्री ध्रुवदास की जनन बनाए मैन रसकों की जो वाणी है वो हमको नेत्र प्रदान कर रहे हैं जैसे चश्मा बिना अंधे आदमी को कुछ नहीं दिखेगा कम दृष्टि वाले न्यून दृष्टि वाले व्यक्ति को चश्मा के बिना कुछ नहीं देखेगा ऐसे ही रसकों की जो वाणी है वो रसकों की वाणी ही उस रसको का ही प्रकट करने वाली है तो शास्त्र में पूर्ण विश्वास और उपास्य रूप में वे हैं वे कोई सामान्य स्त्री पुरुष नहीं है ये निष्ठा तो पहली चीज है निष्ठा निष्ठा का मतलब है उपास्य में निष्ठा और प्रमाण रूप शास्त्र में निष्ठा और उन रसिक शास्त्रकारों ने जो साधन शास्त्र ने बताया उस साधन में निष्ठा उपास्य निष्ठा अवधेय निष्ठा ये निष्ठा उपास्य और अवधेय इन दोनों में हमारे साधन उनमें निष्ठा और उनका वर्णन करने वाले शास्त्र में निष्ठा तो तीन चीजों में निष्ठा शास्त्र की निष्ठा साधन की निष्ठा और उपास्य की निष्ठा डॉक्टर के पास में यदि कोई रोगी जाए तो उसको औषधि में भी विश्वास चाहिए उसे डॉक्टर में भी विश्वास चाहिए और उसको डॉक्टर ने जो पद्धति बताई है उस पद्धति में भी विश्वास चाहिए तीन चीज में विश्वास है तो इलाज काम करेगा नहीं तो इलाज काम नहीं करेगा तो पहली चीज है निष्ठा और दूसरी चीज यह कि इस वस्तु से बढ़कर के और कोई सुखद वस्तु हो नहीं सकती है पुरुषार्थ का जब वर्णन करने के लिए बैठेगा तो अंत में यही प्राप्त होगा कि शिवप्रिया लाल का जो सुख है उस सुख के बराबर कोई सुख हो नहीं सकता है वो सुख केवल श्री आदिका में है नान्या या किसी दूसरे में वो सुख है नहीं तो जो सुख दूसरे में किसी में है नहीं सुख की फिर बात मत करो जो सुख तुमको मिल ही नहीं सकता है तुम्हें तो है ही नहीं उसकी बात मत करो तो नहीं वो भी हमको प्राप्त हो सकता है वो हमको प्राप्त हो सकता है कब सर्वोत्तम सुख का प्राप्त हो सकता है यदि हम श्री राधिका चरण दास से ग्रहण तो वो सुख भी तुमको सुलभ हो सकता है तो यदि किसी दू, दूसरी वस्तु है कोई सर्वोत्तम सुख जो एपिटोम है एकदम पराकाष्ठा है सुख की वो सुख मुझे कैसे मिले राधिका में बन नहीं सकती हूं कृष्ण में बन नहीं सकती हूं तो ऐसी स्थिति में मुझे वो राधा कृष्ण का जो सुख है जो उनको प्राप्त हो रहा है मुझको कैसे प्राप्त हो मुझको प्राप्त होगा वो तब जबकि श्री राधिका परिक्र में किशोरी मुझे स्वीकार कर ले तब तो मैं श्री प्रिया के चित्त के साथ में अपने चित्त को मिला लूंगी और प्रिया का जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख साधारण करने की प्रक्रिया जनरलाइजेशन जो है उसकी प्रक्रिया के द्वारा रस की साधारण करने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा मुझे भी सुलभ हो सकता है तो श्री राय रामानंद प्रसंग में भी महाप्रभु ने जब ये कहा कि सर्वोत्तम उपास्य तत्व तो कौन है तो सर्वोत्तम उपास्य तत्व तो श्री राधे कहा राधिका का प्रेम निर्धारित किया बोलो वो राधिका प्रेम जो है उसका कुछ वर्णन करो बोलो उसका वर्णन जो है ये महाप्रभु को स्वीकार हो गया महाप्रभु ने ये बात स्वीकार कर ली कि हां राधिका प्रेम ही उपास्य तत्व तो है कम कम करते हुए जब बढ़े तो पहले वर्णाश्रम भरनाश्यम्दान, धर्म फिर वर्णाश्रम धर्म का कृष्ण समर्पण फिर वर्णाश्रम धर्म का कृष्ण के लिए कर्म थे करके के भक्ति फिर ज्ञान भक्ति का वर्णन करने के बाद में फिर शुद्धा भक्ति शुद्धा भक्ति में राग भक्ति राग भक्ति में भी शांत दास सच्य बात्सल्य मधुर भक्ति मधुर भक्ति में भी श्री राधिका प्रेम उसका वर्णन किया जब उसका वर्णन किया तो इसी के विस्तार के रूप में चार प्रश्न किए कि कृष्ण के, के तत्व को कहो राधिका के तत्व को कहो प्रेम के तत्व को कहो और तो, तो इन तीन तत्व जो हैं तो प्रेम का तत्व क्या है कृष्ण तत्व क्या है राधे का तत्व क्या है इन इन तत्वों का हमारे सामने वर्णन करो तो ये जब प्रश्न किए तो श्री रस रसतत्व और कृष्ण तत्व दोनों एक होकर के विराजमान हैं उनका वर्णन किया फिर कृष्ण का तत्व का वर्णन किया और राधिका का तत्व का वर्णन किया बोले अब मुझे संतोष हो गया हाँ उपास्य तत्व कौन है वो उपास्य तत्व है श्री राधिका राधिका का प्रेम ही उपास तत्व है अब इसके आगे उन्होंने कहा कि इसके आगे कुछ वर्णन करो तो श्री राय रमन एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इसके आगे क्या वर्णन किया जाए इसके आगे वर्णन करने के लिए तो केवल विलास का प्रेम विलास विवर्त उसका वर्णन किया जा सकता है अब प्रेम विलास विवर्त जो है वो केवल श्री राधिका में ही प्राप्त है तो जो चीज तुमको मिल नहीं सकती है उसके बारे में पूछ क्यों रहे हो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्री राधिका का जो सुख है या कृष्ण का जो सुख है वो श्री कृष्ण में ही प्राप्त है राधिका में ही प्राप्त है वो किसी दूसरे को मिल नहीं सकता है फिर तुमको कैसे मिलेगा तो उसका जो उपाय है वो उसका उपाय है कहीं उसका उपाय महाप्रभु वर्ण, ने वर्णन श्री रायरमन महाप्रभु के सामने वर्णन किया कि इसका उपाय जो है वो राघानुगा भक्ति ही एकमात्र उपाय है तो रागानुगा भक्ति के द्वारा श्री राधा माधव का स्वस्वरूप में ये कोई सामान्य नायक नायिका का स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है कोई निज स्वरूप में लीला करने के लिए श्री श्याम सुंदर ही चार रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं लीला बिहारी होकर के प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन चार रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और स्वस्वरूप में वो लीला कर रहे हैं उनका अपने स्वरूप में जो लीला का सुख है उस लीला के सुख के बराबर कोई दूसरा सुख हो, हो नहीं सकता है वो सुख हमको कैसे प्राप्त हो उस सुख को प्राप्त करने का तरीका यही है कि तभी श्री राधिका कृपा करके इस दासी को अपनी मंजिली रूप में यदि स्वीकार करें और मुझमें इतनी क्षमता दे कि मैं अपने चित्त कोष राधिका के चित्त के साथ में मिला सकूं भाव के राज्य में भाव भाव के साथ में मिल सकता है तो भाव के साथ में मिला लूं तो भाव के स्वरूप के साथ में तो कोई नहीं मिल सकता है राधिका स्वरूप के साथ में हम नहीं मिल सकते हैं परंतु तो राज्य की स्थिति यह है कि भाव राज्य में मन मन से मिल जाता है दो में अंतर है एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला जो बिल्कुल बंचर व्यक्ति है बंचारी व्यक्ति है उसके प्रेम में और किसी महल में रहने वाले सम्राट के प्रेम में कोई अंतर नहीं मन की दृष्टि से भाव की दृष्टि से सब एक है भाव के राज्य में आकर के भाव राज्य में आकर के हम कहीं दूसरी जगह मिल सकते हैं इसलिए एक परम धनवान व्यक्ति भी किसी गरीब की गरीब परिस्थिति में वातावरण जहां पर गरीब का है उसके किसी साहित्य को पढ़ता है उससे वो आनंदित हो लेता है और एक व्यक्ति जो कि अत्यंत गरीब है और जिसने किसी दूसरी संस्कृति को कभी देखा नहीं वो विदेश की रहनी सहनी और संस्कृति उस साहित्य को पढ़कर के लैटिन और ग्रीक के किसी साहित्य को पढ़कर के भी वो आनंदित हो जाता क्योंकि भाव राज्य में हम मिल सकते हैं इसी तरह से भाव राज्य में श्री राधिका का जो प्रेम है उस राधिका के प्रेम को एक मंजरी प्राप्त कर सकती है स्वरूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं परंतु भावराज्य में आनगत्य के द्वारा उस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है इसलिए जो प्रेम श्री राधायाम सर्वभावोल्लासी मान लो एम राजते लादनी सारा श्री राधायाम एवं एवं एव शब्द के द्वारा कहा कि जो प्रेम कहीं दूष नहीं है और जो सुख दूसरी जगह नहीं है वो सुख भी मंजरी को प्राप्त हो जाएगा भाव की दृष्टि से क्योंकि वह अपने भाव को प्रिया के भाव के साथ में मिला सकती है तो हम स्वरूप में कभी भी नहीं मिल सकते हैं भाव में मिल सकते व्यवहार में भी एक व्यक्ति दूसरे के स्वरूप के साथ में कभी नहीं मिल सकता है भाव भाव के भाव राज्य में वह कहीं मिल जाता है तो श्री किशोरी जो और श्री श्याम सुंदर जिस समय स्वस्वरूप में क्रीड़ा कर रहे हैं और स्वस्वरूप में क्रीड़ा करते हुए जल परस्पर सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते हुए उनके लिए सेवा ही परम सुख है और उस सुख को प्राप्त करने के लिए यदि किसी ने मंजरी भाव धारण कर लिया है तो मंजरी भाव से वह उस सुख को प्राप्त कर सकता है तो इसकी जो प्रक्रिया हुई वो प्रक्रिया यही हुई कि श्री प्रियालाल श्री पुरुष नहीं हैं एक तत्व तो हैं पहली बात फिर दूसरी बात कि उनका जो बिलास है वो स्वस्वरूप में बिलास है तीसरी बात श्री प्रियालाल जो हैं उनकी परस्पर सेवा यही उनका सुख है वे कामी नहीं है काम व्यक्ति अपना सुख चाहता है परंतु प्रेमी व्यक्ति अपना सुख चाहता नहीं है वह सेवा को ही सुख मानता है ऐसी स्थिति में श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को जो सेवा सुख की प्राप्ति हो रही है वो सेवा सुख की प्राप्ति हमको तब प्राप्त होगी कि हम स्वरूप में तो कभी प्रिय नहीं होंगे कभी हो ही नहीं सकते परंतु हम भाव में अपने भाव को श्री प्रिया जी के या अपने भाव को श्री लाल जी के भाव के साथ में मिलाकर के उस रस को प्राप्त कर तो, आ, कुल मिलाकर के बात ये हुई कि सबसे पहली बात श्री प्रियालाल लाल ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है ये दोनों एक तत्व है दूसरा वाक्य रस के लिए ये दो स्वरूप होकर के विराजमान हुए ये दूसरा वाक्य हुआ तीसरा बात कि वे प्रियालाल दोनों ही महाप्रेमी हैं कामी नहीं है कामी कामनी नहीं है वे महाप्रेमी हैं और प्रेमी होने के कारण उनके लिए सेवा ही उनका परम सुख है तत्सुखी भाव ही उनका परम परम सुख है ये तीसरा वाक्य हुआ अब ऐसा जो सुख है वो किसी जीव को मिल नहीं सकता है वो प्रेम राधिका में ही विराजमान है कहीं दूसरी जगह है नहीं वो जो प्रेम विलास विवर्त और जो प्रेम की महाभाव की जो सीमा है वो कहीं तीसरी जगह किसी को प्राप्त हो नहीं सकती है उसको प्राप्त करने का एक तरीका है कि हम स्वरूप में श्री राधिका के साथ में ऐक्य प्राप्त नहीं करें महाअपराध हो जाएगा स्वरूप में अपने आप को राधिका के साथ में मिला लेना यह महा अपराध हो जाएगा वो हम कभी प्राप्त कर नहीं सकते हैं परंतु भाव राज्य में हम श्री किशोर जी के भाव के साथ में अपने भाव को मिला सकते हैं क्योंकि मन की स्थिति ऐसी है कि मन जो दृश्यमान परिस्थिति है उनसे अलग हट करके भाव राज्य में एक गरीब के प्रेम में और एक सम्राट के प्रेम में जैसे भाव में कोई अंतर नहीं है और एक के प्रेम से एक के भाव से दूसरा प्रभावित हो जाता है इसी प्रकार श्री प्रिया का जो प्रेम है ट्रांसडेंटल जो उनकी अपूर्व रैलिश है रैलिशिंग है उनकी जो अनुभूति है वो अनुभूति दासी को भी सज में प्राप्त हो जाएगी परंतु वो दासी मिलना मामूली बात तो यह है ये कि दाल भात है खा लो फटाफट तो वो वो नहीं है उसके लिए श्री किशोरी जी की कृपा की आवश्यकता है तो श्री राधा माधव की जो मंजिर कांची ध्वनिम जो अपूर्व सुख है उस सुख को प्राप्त करने के लिए यदि कोई किशोरी जी की कृपा प्राप्त करके उनके दासी स्वरूप को प्राप्त कर ले तब वो ये पहचानेगी कि श्री प्रिया जी अपने सुख को प्राप्त नहीं कर रही हैं बल्कि सेवा ही उनका सुख है लालजी अपने सुख के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि तो वे काम ही नहीं है लालजी प्रेमी हैं इसलिए वे जहां प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं वो सेवा ही परम परम सुख होकर के विराजमान ऐसे सुख को प्राप्त करते हुए विराजमान चीज तो कठिन है परंतु तो विश्लेषण के माध्यम से वो कहीं सुलभ हो सकती है कम्युनिकेट की जा सकती है तो वो वही क्रम वही है कि शिवप्रिया लाल दो नहीं है एक है वे स्त्री पुरुष नहीं है रसकंड रस के लिए में दो होकर के विराजमान फिर वे कामी नहीं है प्रेमी है उनका प्रेम में सेवा ही उनका प्रेम है उनका आस्वादन है साधक स्वरूप श्री प्रियालाल के साथ में एक नहीं हो सकता है नहीं तो वो ज्ञान मार्ग हो जाएगा स्वरूप एक नहीं।, नहीं।, नहीं हो सकते हैं क्योंकि स्वरूप एक होने का मतलब है बहुत अच्छा बात स्वरूप नहीं हो सकते हैं, है। इसका मतलब ये है कि ज्ञानी तो अहम भमाशनी हो जाएगा परंतु तो क्या हम भक्त कभी ये साहस करेंगे कि हम कृष्ण हैं हाय हाय अनर्थ हो जाएगा जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास हम नित्य कृष्ण दास ही रहेंगे तो हम दास रहेंगे कृष्ण ईश्वर है शिवप्रिया जी स्वामी हैं हम कृष्ण हम कभी प्रिया हो नहीं सकते हैं राधिका के, के स्थान पर हम कभी अपने आप को मान नहीं सकते हैं या कृष्ण के स्थान पर हम कभी अपने आप को मान नहीं सकते हैं नहीं तो अनर्थ हो जाएगा वो वो महाअनर्थ हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा तो स्वरूप हम कृष्ण के साथ में एक हो नहीं सकते तब श्री राधिका के सुख को हमको प्राप्ति कैसे हो अब ये समस्या आई कि राधिका का प्रेम राधिका में है कृष्ण का प्रेम कृष्ण में है नान्य सदृशी मुझे वो किसी दूसरे को मिल नहीं सकता है तो उसको मिलने का तरीका यह है स्वरूप में अपने आपको दासी मानते हुए भावों में हम राधे का के भाव के साथ में मिल जाते हैं क्योंकि एक एक लौकिक दृष्टान्त है भद्दा दृष्टान्त है कि एक चक्रवर्ती राजा वो यदि किसी गांव की गरीब की किसी कहानी को पढ़ता है तो वो उस गरीब के साथ में जैसे मन का एक ही का प्राप्त कर लेता है वो अपने स्वरूप में गरीब नहीं हुआ है परंतु भाव की दृष्टि से जो भाव किसी भी व्यक्ति में किसी दूसरे के प्रति हो सकते हैं वो भाव को वो जैसे प्राप्त कर लेता है ऐसे हम दासी भी शिव जी के भाव को के साथ में अपने भाव को मिलाने तो भाव में हम आस्वाद की प्राप्ति कर सकते हैं स्वरूप में आस्वाद की प्राप्ति नहीं कर सकते तो जो विभाजक रेखा है वो विभाजक रेखा ये है कि स्वरूप में हम नित्य कृष्ण दास बने रहेंगे परंतु तो दासी होकर के स्वामी के सुख में ही हमारा सुख है ये विचार करते हुए अपने मन को श्री स्वामी के मन के साथ में मिला लेंगे और उस स्वाद को फिर हम प्राप्त कर सकते तो बहुत कठिन स्थिति है कि श्री प्रियालाल यातायात करते हुए इसे कहीं एक बात ये, ये स्पष्ट हो रही है कि ये जो लीला है ये लीला केवल नकुंज अष्टयाम की लीला नहीं है बल्कि गोष्ठ अष्टयाम की लीला है वो गोष्ठ अष्टयाम की लीला कहीं श्रीमद महाप्रभु और श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो गोष्ठ और नुकुंज मिलित लीला का अष्टयाम का वर्णन किया उसकी वो संकेत कर रही है अन्यथा यातायात जो है वो यातायात की जहां में एक महल में विराजमान है वहां पर फिर यातायात नहीं बने तो ये उस मन रचनाकार की जो अपनी उपासना पद्धति है उसकी और भी कहीं संकेत कर रहा ये यातायात में संगमित हो दुर्लभता पूर्वक इन दोनों का संगम भी हुआ अन्योन्य भक्तों भक्तोलस और एकाएक एक, एक दूसरे का दर्शन करके जहां प्रिया लाल होकर के निकुंज में सना विराजमान हैं, दंपति भाव से विराजमान हैं, वहां पर नित्य जी दर्शन कर रहे हैं परन्तु यहाँ पर अन्योन्य वक्तों लसत एक दूसरे का मुख देख करके जैसी प्रसन्नता हुई जैसे उनका मुख खिला उस मुख चंद्र के कारण दोनों के हृदय में जो अनंग का अम्बुधि है समुद्र वो एकदम उछाल लेने लगा और अंतक कुंज कुटीर जहां श्री वृंदावन नहीं जहां पर कुंज नहीं जहां निकुंज नहीं जहां निवृत्त कुंज में अंतक कुंज कुटीर में निवृत्त कुंज में वृंदावन में सारे रस विराजमान हैं दास सख्य बासल्य मधुर चारों रस विराजमान वृंदावन में जहां कुंज है वहां पर सख्य और मधुर दो रस विराजमान है कुंज में जहां नुकुंज है वहां पर भी विराजमान है परंतु तो जहां नृत्य कुंज है वहां पर केवल श्री राधिका का युति ही विराजमान और श्री स्वामी ही विराजमान तो ऐसा अंत कुटीर जो नृत्य कुंज अंतमान नृत्य कुंज नहीं वृंदावन नहीं कुंज नहीं निकुंज नहीं अंतक कुंज नृत्नकुंज जो है नृतन कुंज कुटीर के तल्प गते हो श्री शैया जी के ऊपर जो स्वस्वरूप में क्रीड़ा करते हुए विराजमान है स्वस्वरूप में क्रीड़ा में काम का कहीं स्पर्श नहीं है सेवा ही जहां पर सुख है ऐसे सेवा करते हुए अद्भुत क्रीड़ा करते हुए जो विराजमान है और अद्भुत यह है कि मिलते मिलते भी सना मिलने की चाह बनी रहे जहां पर उपयोगता कहीं भी न्यूनता को प्राप्त नहीं कर रही है ऐसी अद्भुत क्रीड़ा जिनमें जिनमें हो रही है ऐसे राधा माधव की शूनिया मंजीर कांची ध्वनि उनकी नूपुर कांची उनकी कोठनी उनकी ध्वनि को कहो में श्रवण करूंगी और ये जो श्रवण है इस श्रवण में श्री प्रिया के सुख के साथ में मंजरी ने अपने भाव को मिला दिया है स्वरूप दासी है परंतु तो भाव में प्रिया के भाव के साथ में प्रिया की इच्छा के साथ में भाव के साथ में उसने अपना सुख मिला दिया है वहां साधारणीकरण होकर के विराजमान है जनरलाइजेशन होकर के विराजमान है प्रिया का चित्त और सखी का चित्त दासी का चित्त दोनों एक हो गए जैसे रसी कहावे सोए जो जल घोरे सर कर जीव ईश मिल दो नाम रूप गुण परे हरे जीव ईश ये दोनों मिलकर के जहां नाम रूप गुण इनको छोड़ दें मैंने स्वरूप नहीं छोड़ा मन में भाव में नाम रूप गुण छोड़ करके जहां एक हो रहे हैं रसिक कहावे सोय वो रसिक की स्थिति तो आज के प्रवचन में जो विशेष रूप से रेखांकित करने वाली जो वस्तु है वो वस्तु यही कहीं ध्यान रखने की वस्तु है कि स्वरूप में कभी भी जीव ईश्वर के साथ में पादात्मापन्न नहीं है परंतु तो भावना में वह पादात्मापन्न है क्योंकि भाव का जो स्वरूप है वह बड़ा अद्भुत है और उसमें जो परिवेश है अपना अपना जो एटमोसफियर है उस परवेश अलग है स्टेटस भी अलग है स्वरूप भी अलग है पर्सनैलिटी भी अलग है, है परंतु मन एक होकर जहां विराजमान ऐसी जो अद्भुतता है वो अद्भुतता वहां विराजमान और उस अद्भुतता को ऐसे परम सुख को प्राप्त करना यदि कि मैं उस परम सुख को प्राप्त करूं जो श्री किशोरी जी को प्राप्त है और जीव मात्र को प्राप्त नहीं है परंतु तो उसका आस्वादन में करूं ये जिसके हृदय में अभिलाषा है और जिसके हृदय में निष्ठा है वो व्यक्ति इस रस का अधिकारी है यदि निष्ठा नहीं है और सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को यदि वो सुनेगा तो उसका आधा पसन्न हो जाएगा क्योंकि महावाणी कढ़े जो यह महाखड़क की धार ये जो महावाणी है ये महाखड़क की धार है तलवार की धार है ये पुरिया लाल का जो विराज मिलन है, ये मिलान है यह मिलन ऐसा अद्भुत होकर के विराजमान है कि यह का दूध है जो या तो मां के स्तन में रह सकता है या कुंदन के पात्र में रहेगा कोई दूसरे पात्र में आएगा तो पात्र को फोड़ देगा तो ये सावधानी भी कहीं नरूपण की आगे कह रहे हैं श्री सिंह वल्लभ जी महाराज उनके सामने कभी ही ऐसे मधुर नीला के श्लोक आ जाते लग जाते थे और फिर बड़ी दूर से सिद्धांत का भाव बना करके और फिर आते थे डेढ़ घंटे में तो सिद्धांत का वर्णन करेंगे फिर आते आते समय समय पूरा हो जाता हाथ जोड़ देते <laughs> तो ये ये रस का की ये पद्धति है मैंने ये ये, ये जो मधुर लीला के जो श्लोक है वो श्लोक हृदय को कांप देते हैं कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं जरासी भी चूक हो जाए कि ये प्रेम का मार्ग ये अत्यंत अत्यंत कठिन है ये चलव चढ़व मौम तरंग को और चलव पावक माही मोम के घोड़े के ऊपर चढ़ के अग्नि के बीच में से जाना है। <laughs> तो ये रस की रीति है पंत तो इसमें सावधान होकर के इसका आस्तान नहीं किया जाएगा तो फिर वर्णन काय के लिए किया गया आचार्य ने वर्णन नहीं किया में पुरिया लाल मान स्वपक्ष केवल राधारणी का पक्ष सखीगण कभी जाएंगे और कभी प्रियालाल जाएंगे हाँ मंजिल जाएंगे राधारणी का केवल पक्ष वो है नर्म कुंज और नुकुंज में कहीं चंद्रावनी जी का पक्ष भी चला जाएगा और जो कुंज है उसमें सखागण भी चले जाएंगे पूरी नर्म सखा जो हैं उनका भी प्रवेश हो जाएगा और में सारे रसों का रसो कपुरश अहो भुवन मोहन मोहनमी मंडपे मधुत्सवत्सुक किमलपीत छबी वि मिथो दृढ़तरान रागोल लसन मदयते कदा चितर मदीय मन क्या बात है अनुप्रास का तक गजब <laughs> अनुप्रास जैसे भाषा तो सेवा करने के लिए दौड़ी रहती है सदा खड़ी रहती है हाथ जोड़ करके भवन अहोभन हे श्री विरंग मिथुनम हम विरंग मिथुन परम चतुर नीला करने के लिए जो एक तत्व ही दो हो करके विराजमान हुआ है और स्वस्वरूप में लीला कर रहा है किसी दूसरे ध्रुव गजेंद्र प्रहलाद के लिए जो लीला नहीं कर रहा है ऐसा विरक्त मिथुन परम चतुर जो विरक्त का मतलब है सेवा में जो परम चतुर है ऐसे मिथुन की हम ध्यान कर रहे हैं वो मिथुन कैसा है युगल जोड़ा कैसा है कि अहो भवन मोहनम त्रिलोकी को मोहित करने वाला है और कैसा है मधुर माधवी मंडपे मधुर सब समुत्सुकम मधुर माधवी मंडप में माधवी पुष्प की जो कुंज है उस माधवी पुष्प की कुंज में मधुत्सव समुसुकम मधुत्सव माने होली खेलने के लिए जो मधुत्सव में होली खेलने के लिए जो परंपरा उत्सुक है सो so, मधुत्सव वासंती क्रिया करने के लिए जो अत्यंत अत्यंत है किमप नील पीत अच्छबिन जो एक ही कमल और एक कमल नाल में जैसे दो डाली निकली हैं एक नीलकमल और एक पीत कमल ऐसे किमप नीलपीत छवि नील पीत जिनकी अपूर्व छवि विराजमान है विलग्न मुसनम ऐसा परम चतुर कोई मिथुन है योग रहे मिथो दृढ़तरों लसक जिनका परस्पर दृढ़तर अनुराग उल्लसित हो करके प्रकट हो रहा है ऐसे मदन मदय कदा चिरतरम मदियम मद वे श्री प्रियालाल अपने सौंदर्य के मध से अपने दास दासी मुझे बनाकर के दासी बने का जो अपूर्व मद है उस अमृत के मध से मुझे कब मतवाला कर देंगी वे श्री कृपा करके मुझे मतवाला करें मदन श्री राधिका का उल्लसन मदम परस्पर दृढ़ अनुराग का जो मद है अनुराग का जो अपूर्व मधु जो सुधा है उस सुधा के द्वारा मद कदा कब मुझे मतवाला कर देंगी चिरतरम मदीयम मना मेरे मन को कब मतवाला कर वे अहोभवन मोहनम तो प्रियालाल अपूर्व से विराजमान है लीला विलास में रहते हैं परंतु उनकी कृपा शक्ति कहीं दासी को भी जो उस लीला का दर्शन कर रही है उसको ये अधिकार प्रदान करके उस लीला का दर्शन करके विभाव सामग्री का दर्शन करके उसके हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम को जगा देगी और प्रेम के माध्यम से अपने हृदय के भाव प्रेम के को श्री प्रिया जी के प्रेम के साथ में मिला करके लाल जी के प्रेम के साथ में मिलाकर के उस माधुर्य का वह आस्वादन प्राप्त कर लेगी तो कब वह प्रेम मुझे मतवाला कर देगा अहो भवन भोवनम श्री विदग्ध मिथुन कैसे हैं परम चतुर्थ विदग्ध का मतलब है कि विरोधी परिस्थितियों में भी एक दूसरे का कहीं मिलन का मार्ग निकाल लेने वाले सेवा का मार्ग निकाल लेने वाले कठिनतम परिस्थितियों में भी परस्पर सेवा का मार्ग निकालने में जो चतुर हैं, उनका नाम है विदग्ध ऐसे विदग्ध मिथुन शिवप्रिया लाल विराजमान है अहो भुवन मोहनम वे संपूर्ण त्रिलोकी को मोहित करने वाले हैं जिनके बेरोनाश से संबोहित हो जाए लीला का अधिकार जिनको प्रदान किया वे सब मोहित हो जाए तो भुवन भवन शब्द को यहां पर सीमित करना पड़ेगा भवन का तात्पर्य रसिक जल रसिक भवन जो है उनको मोहित करने वाले अन्यों को केवल अपने वैभव रूप आज ऐश्वर्य से माधुर्य से मोहित करने वाले वेणु मात्र से मोहित करने वाले परंतु प्रेम का आस्वादन नहीं प्रेम का आस्वादन मुख्य रूप से मिलेगा जिनको कृपा करके श्री किशोरी जी ने अपने परिक्र में स्थित किया जिनको उन्होंने कृपा करके स्वरूप प्रदान किया है दीक्षा के माध्यम से श्री नाम दीक्षा इत्यादि के माध्यम से जिनके हृदय में स्वरूप का स्फुर किया है ऐसे जो भवन हैं जो सखियों का समूह है उसको विशेष रूप से मोहनम मोहित करने वाले सामान्य रूप से सबको मोहित करेंगे परंतु विशेष रूप से मोहित करने वाले हैं जो अधिकार्पत्त होकर के कृपा के द्वारा जिनको स्वरूप जिनके हृदय में स्फुरित करा दिया गया है ऐसे भोन मोहनम कोई दृष्टान्त पहले दे आए हैं जैसे यज्ञ में कोई कहे कि सब ब्राह्मणों को पहले भोजन कराओ तो सब ब्राह्मणों को भोजन कराने का मतलब है निमंत्रित ब्राह्मणों को ये नहीं कि दुनिया भर के ब्राह्मणों को भोजन कराएगी क्या उस यज्ञ में जितने लोगों को निमंत्रण दिया गया है उनको तो ऐसे भवन का तात्पर्य है जिनको श्री नुकुंज सेवा का अधिकार या भाव प्राप्त हो गया है ऐसे परम जो पुष्ट सृष्टि है कृपाई जो सृष्टि है उस कृपा सृष्टि को विशेष रूप से मोहित करने वाले सामान्य रूप से सबको मोहित करते ही है वेड़नाथ जो है वो रुण नन्न कटाहाभित ब्राह्म वंशी ध्वनि वहीं ध्वनि सबको मोहित कर रही है तो वो एक सामान्य हो गया मधुर माधवी मंडपे मधुर माधवी मंडप में जो विराजमान है अर्थात श्री प्रिया जी का स्वरूप ही श्री वृंदारण बनकर के विराजमान हुआ और उस वृंदारण रूपी सखी की गोदी में निकुंज रूपी सखी की गोदी में प्रियालाल बिहार कर रही अन्य सखियों के आगे किंचित संकोच है परंतु श्री कुंज रूपी वृंदावन रूपी जो सखी है उनके आगे प्रियालाल को तनिक भी संतुष्ट नहीं जहां निरावरण होकर के श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर सके ऐसी सखी परम अंतरंग सखी होकर के ये कुंज रूपी सखी विराजमान है उस कुंज रूपी सखी में श्री प्रियालाल तो मधुर माधवी मंडप रूपी जो सखी इस सखी की गोदली में मधु उत्सव समुसुकम जो होरी खेलने के लिए मधु उत्सव उस उसके लिए उत्सुक उस होकर के विराजमान हैं है एक स्वरूप परंतु दो स्वरूप होकर के नील और पीछे छवि होकर के वे विराजमान हैं परम चतुर हैं एक दूसरे को सुख देने की पद्धति कहीं न कहीं ढूंढ लेते हैं विदकते हैं और मिथा दृढ़ अनु लसक जिनमें परस्पर अपूर्व अनुराग विराजमान है अनुराग का मतलब है कि सतत सततमान वस्तु में भी नित्य नूतनता की प्राप्ति सदा देख रहे हैं फिर भी उसमें नित्य नूतनता की प्राप्ति है ऐसे मदन शिवप्रिया लाल का जो अनुराग का मध है अनुराग का जो नशा है अपूर्व ये एंटॉक्सिकेशन कुछ अलग चीज है ये जो मध है कोई अद्भुत वस्तु है शिवप्रिया लाल का मदयते से मदयलाझे वे मोहित करते हुए विराजमान होंगे मेरा जो मन मन है उस मन को कब वे मतवाला करेंगे अर्थात कृपा करके मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें कि मैं श्री नुकुंज में उनकी समीप रह करके सेवा करूं साष्टी संपत्ति से काम नहीं चलेगा की संपत्ति से काम नहीं चलेगा सारूप्य से काम नहीं चलेगा सामिप्य संपत्ति सामिप्य में भी अति निकट सामिप्य संपत्ति उसको प्राप्त करते हुए शिवप्रिया लाल की सेवा करूं और सेवा करते हुए भी कभी भी स्वरूप ऐक्य नहीं बल्कि भाव में ऐक्य प्राप्त करके शिवप्रिया के सुख को उनको प्रदान कर स्वरूपी मुक्ति मिलने गलत है हाँ स्वरूप चतुर्थी रूप मिल गया ठीक है पर सेवा नहीं मिले तो किस काम की देना हैं। तो आ, वो, ने, वो वो स्वरूप जो है वो स्वरूप स्वरूप देने का मतलब है कि मंजरी भाव का स्वरूप कृपा कर करके प्रदान प्रधानता जिसके हम अधिकारी हैं नायिका स्वरूप नहीं जो स्वरूप देना चाहते हैं श्री गुरुदेव जो स्वरूप देते हैं वो मंजरी भाव का जो स्वरूप है उस मंजरी भाव के स्वरूप को प्रदान करें हमको नायिका का भाव का स्वरूप नहीं शायद यही प्रश्न था हाँ, मुक्ति में जो लेना चाहते हैं वो लेते हैं परंतु सायूप मुक्ति को लेकर उस स्वरूप को लेकर करेंगे यदि यदि मिथ्या वासुदेव को वासुदेव जैसा स्वरूप मिल गया <laughs> तो उसको लेकर के क्या करेगा उसको तो मारा ही जाएगा हाँ बिल्कुल तो थिंकिंग गलत है थिंकिंग गलत है परंतु वहां पर जो स्वरूप मिलेगा वो श्री नुकुंज में प्रिया जी की दासियों का जो स्वरूप है वो दासियों का स्वरूप एकादश भाव श्री गुरुदेव जो प्रदान करेंगे नाम रूपये संबंधों यूथे वो चो आज्ञा सेवा पर आकाश्ठा पाल्य दासी को ये जो एकादश भाव है ये एकादश भाव जो श्री गुरुदेव प्रदान करेंगे प्रदान नहीं करेंगे गुरुदेव जो प्रमाणित करेंगे दिया तो एक किशोरी जी ने गुरुदेव उसको केवल कंफर्म करेंगे प्रमाणित करेंगे, ऐसे उस भाव को वो धारण करेगी क्योंकि उस भाव के बिना तो एकादश भाव के बिना तो सेवा वहां पर मिलेगी नहीं तो ऐसा स्वरूप हमको प्राप्त हो उसकी उसकी अभिलाषा करेंगे आगे कह रहे हैं राधा नाम सुधा रसम अब श्री नाम की महिमा आ गई किशोर जी के आगे आगे के दो श्लोकों में श्री राधा नाम की महिमा का गायन करे कि श्री राधा का का नाम सुधा रसम रसई तुम अमृत है उसके रस का आस्वादन लेने के लिए जिह्वास तुम्हें विभला कब मेरी जीव विभल होगी कि मौका कृपा के ही दो पक्षे हैं परम दुर्लभ वस्तु उसको मैं चाह रहा हूं ये एक अभिलाषा के उस वस्तु को अधिकार न होते हुए भी मैं चाह रहा हूं परम दुर्लभ वस्तु है वो मुझे क्या ऐसी दुर्लभ वस्तु मुझे मिलेगी एक बात मैं अधिकारी नहीं हूं तब भी क्या वो मुझे मिलेगी ये दूसरी बात तीसरी बात ये कि कब मिलेगी उसके बिना मेरी मिठेगी नहीं रह नहीं सकता हूं वो मुझे कम मिले और चौथी बात अपराधी होने पर भी किशोर जी कृपा करके आप मुझे प्रदान करें तो दो वस्तु किमे और दो वस्तु कदम में किमे परम दुर्लभ वस्तु है और किमे ऐसी वस्तु को मेरे शरीर का अनंधकारी व्यक्ति चाह रहा है और कदा में दो बात के मुझे जल्दी से जल्दी मिले मैं उसका विलंब सहन नहीं कर सकता हूं और कदा का मतलब है कि मैं अयोग्य हूं परंतु तो मेरी अयोग्यता को दूर करके भी आप कृपा करके उसको आपकी कृपा के द्वारा वह मुझे मिल सकती है तो कृपा और जल्दी ये दो भाव तो हैं कदा में और दुर्लभ और अयोग्य को भी वस्तु की प्राप्ति ये दो भाव हैं किम किम और कदा इन दो वस्तुओं को लेकर के हम आगे चले तो राधा नाम रसम तुम सुधारुम जिह्वास्तु में विफ्वला श्री राधा के नाम का आस्वादन लेने के लिए मेरी जीव विफल हो जाए पाद तत्पद कांकितेश पद तत्पद कांकित चरताम वृंदावती भी शिशु मेरे पादों माने दोनों चरण तत्पद तासु श्री राधिका के पद रूपी कांकी माने कमल कांक्य माने कमल उन श्री राधिका के चरण रूपी जो कमल हैं उन कमलों से अंक तासु पद कांके के तासु तो पदरूपी जो कमल उन कमल से अंकित जो श्री वृंदावन की बीथी हैं उनमें मेरे चरण विचरण करें मैं वृंदावन में विचरण करूं श्री राधा नाम का आस्वादन लेने के लिए जिहा मेरी विफल रहे मेरे चरण श्री राधिका के पद कमलों से अंकित वृंदावन की बीथियों में विचरण करें कंकेली कम शब्द जो है वो कमल के अर्थ में प्रयुक्त होता है कंकेली माने कमल कंकेली बन माने कमल बन तो कम माने कमल उन कम अंकितासु उन कमल से अंकित जो शिव वृंदावन है उन वृंदावन में मैं चरण निरंतर करें तत्कर्म करक करो तुम मेरे हाथ श्री प्रिया जी की सेवा करने में ही श्री सरकार की सेवा करने में ही ये हाथ प्रयुक्त होते रहें और हृदयम तस्या पदम ध्याय मेरा हृदय उनके चरणों का ध्यान करे और तत्त भावोत्सव था परम भवत् और तत्त भावोत्सव जो हैं विभिन्न भाव को धारण करके श्री प्रिया लाल की सेवा करने में उत्सव परम भव तुम्हें उत्सव पर हो करके तत्पुराण नाथे रति ही श्री श्याम सुंदर में मेरी रति निरंतर निरंतर विराजमान रहे श्री श्याम सुंदर में ही मेरी रति निरंतर निरंतर विराजमान है दोबारा सुन लें राधा नाम सुधारसम रसाय तुम श्री राधिका के नाम के रस का मैं आस्वादन करने के लिए मेरी जिह व्याकुल रहे। तो जिववा के द्वारा नाम का उच्चारण करना यही जिव्वा का अपूर्व गुण हो गया तो कर्मेंद्री के रूप में तो जीव जीव के दो गुण हैं जीव कर्मेंद्रीय भी है और जीव ज्ञानेन्द्रीय भी है कर्मेंद्र के रूप में तो जीव कहीं वाणी का उच्चारण करती है और ज्ञानेंद्रिय के रूप में ये जीव रस को ग्रहण करती है तो रसनामक वस्तु को ग्रहण करने में ये जिव्य जीव ज्ञानेंद्रिय होकर के तो रस को ग्रहण करती है और कर्मेंद्रीय होकर के वाग इंद्री होकर के तो ये रसना जीव जो है ये वाघ भी है और रसनेन्द्रीय भी है दो दो इंद्रिय है एक साथ इंद्री में दो है इसलिए श्रीमद भागवत विशेष रूप से कहा सर्व ज्योतन रसे के जीव को यदि जीत लिया तो उसने सारी इंद्रियों को जीत लिया और जिसने जीव को नहीं जीता उसने कोई भी इंद्रियों को नहीं जीता कोई भी इंद्री जीतने में नहीं आई तो जो रसनेन्द्रीय है उस रसनेन्द्रिय को जीतना क्योंकि रसनेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रीय भी है और वाक्य हो करके कर्म इंद्री होकर के तो वाणी के रूप में तो जो वाह कर्मेंद्रीय है और रस को ग्रहण करने में वह रसने ग्री होकर विराजमान तो श्री राधा नाम की सुधा का उच्चारण करते हुए उस उच्चारण में ही अपुर रस का मेरी जीव ग्रहण करे रस का आस्वादन ले राधा नाम सुधा सुधारसम रसई तुम उसका रस लेने के लिए में जिह्हा राधा का अर्थ ही है राधा दाने धाधारणे राधा वो क्या राधामाने राधा ने जो मुझे परकर का दान करें माने परकर में जो आ गया उसका पालन करें तो राधा ने धा धारणे तो राधा इस नाम का जो मुझे कृपा करके अपनी दासी स्वरूप को प्रदान करने वाली है और दासी का सब प्रकार से पालन करने वाली ऐसे राधा नाम के सुधारस में जो वास्तव में विभला, मेरी जीव विभल रहे पाद तद पद कांकित आसु तत्पद श्री राधिका के जो चरण वो कन माने जो कमल है उनसे अंकित आसु चरता वृंदावनी बीतिस श्री वृंदावन की विधियों में मेरे चरण प्रचरण करें जहां श्री प्रिया जी निरंतर निरंतर क्रिया करती हैं तत्कर्म ही करो तू और मेरे हाथ श्री प्रिया जी के प्रिय लगे ऐसे कर्मों को ही करें अर्थात उनके निकुंज मंदिर की सोनी उनके जो सुंदर मुखवस्त्र इत्यादि उन मुखवस्त्र इत्यादि का मार्जन उनको धोना श्री शैया जी उनकी रचना चंदन जो जलपान उनकी रचना चंदन इत्यादि की रचना श्री प्रिया के जो जितनी भी नीलाएं हैं उनके अनुरूप श्रृंगार उन सब वस्तुओं की सजावट इन सारे कर्मों को करते हुए मैं विराजमान हूं और ध्यायत ध्या मेरा हृदय श्री राधिका के का ही ध्यान करते हुए विराजमान हो और तब परम भवत में त्री श्री जी के सेवा करने का दाशी पने का जो भाव है इसको ही उत्सव के रूप में धारण करते हुए मे तत्पुराण नाथे रसी मेरी श्री श्याम सुंदर में भी रति हो क्योंकि मेरी स्वामी है श्री किशोरी जी किशोरी जी के प्यारे हैं श्याम सुंदर इसलिए श्री श्याम सुंदर मेरे दुग्ने प्यारे प्यारी की प्यारी वस्तु तो दुग्नी प्यारी होती है इसलिए उनमें मेरी अपूर्व हो आगे कह रहे हैं मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंदार वृंदाम प्रेमानंद मदम मिथुन चलत के आंदोलित वृंदारण्य नुकुंज मंदिर वरालिंदे मनो नंद तो क्या बात शब्द तो अपने आप जैसे मधुर से लहर निकलती है संगीत एक अपूर्विष जैसे एक अपूर्व जो संगीत है मेलोडी है वो अपने आप शब्द में प्रकट हो रही है बिंदा मलम श्री मुकुंद सुंदर पद द्वंद श्री राधिका के मेरी जो प्रीति है वो राधिका के चरणारिंद में है साक्षात संबंध श्री राधिका दासी का है तो राधिका दासी का संबंध होने के कारण राधिका के संबंध से कृष्ण के साथ में संबंध है ये भाव जहां धारण करके तो मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पदम श्री मुकुंद के चरण परम सुंदर परंतु तो श्री राधिका के प्यारे हैं ये विचार करके वे और भी ज्यादा सुंदर हो जाते तो मुकुंद के चरण स्वतः तो परम सुंदर हैं परंतु श्री राधिका के प्रिय होकर के कृष्ण विराजमान हैं इसलिए उनके चरण और भी ज्यादा सुंदर हैं और तुलनात्मक दृष्टि से साक्षात कृष्ण के चरण और राधिका के प्यारे होने के कारण कृष्ण के चरण इन दोनों में यह तुलना की जाए तो श्री राधिका के प्यारे होने के कारण कृष्ण के चरण परम सुंदर है ये बात कृष्ण के साक्षात चरणों को कहीं फीका कर देती है राधे का भाव सहित तो श्री कृष्ण के चरणों का हम ध्यान कर रहे हैं साक्षात तो अकेले कृष्ण के चरणों का जो माधुर है माधुर्यूर्व माधुर्य उस माधुर्य कोई कमी नहीं है अपूर्व माधुर्य परंतु उसकी भी तुलना में श्री राधे का के प्रिय होकर के ये चरण हैं यह भाव उनके माधुर्य को कहीं अधिक बढ़ाता है और राधे प्रिय कृष्ण के जो चरण है वे चरण उतने आकर्षक दासी के लिए नहीं है क्योंकि मेरा सीधा संबंध श्री राधा के चरणों से चरणों की दासी से है तो मंदी करते हो श्री राधे कृष्ण के चरणों का जो ऐश्वर्य माधुर्य है उसको भी राधे का प्रेम सहित उनको बराट एक बात है कि कृष्ण का ध्यान अकेले किया जा सकता है विचार करना श्री राधिका का ध्यान करने बैठेंगे तो राधिका के साथ में कृष्ण अपने आप जुड़े हुए राधिका ध्यान करने पर राधिका की जितनी भी महिमा है वो श्री कृष्ण के साथ में जुड़ी हुई है राधिका कहने के साथ साथ ही कृष्ण प्रिया यह भाव आ जाता है कृष्ण कहने पर राधिका प्रिय यह भाव आए भी नहीं भी आए ज्ञानी को नहीं आ सकता परंतु तो श्री राधिका कहने पर कृष्ण अवश्य आ जाएंगे जाएगी एक सही बात है क्योंकि राधिका का जो स्वरूप है राधिका का जो पर्सनैलिटी है जो व्यक्तित्व तो है जो स्वरूप है वह स्वरूप सर्वदा श्री कृष्ण प्रेम का रूप में ही उनकी पहचान है जबकि कृष्ण की एक स्वतंत्र भी आइडेंटिटी हो सकती है वे ब्रम हो सकते हैं परमात्मा हो सकते हैं वे कंसारी हो सकते हैं वे यशोल हो सकते हैं पंत श्री राधिका कहने पर उनकी अलग से कोई पहचान नहीं है उनकी जो आइडेंटिटी है वह सर्वदा कृष्ण प्रेसी कृष्ण आल्लादी शक्ति के रूप में ही उनकी पहचान है इससे कृष्ण जो है श्री राधिका जो है उनकी अपूर्व मेहमा है तो वो कह रहे हैं मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंदम मुकुंद के स्वयं जो सुंदर चरण हैं उनको भी श्री का प्रिय रूप में जब मैं ध्यान करती हूं तो केवल मुकुंद रूप में मोक्ष प्रदान करने वाले रूप में वो मुकुंद रूप में जो हैं उनकी महिमा कहीं मंद हो जाती है मुकु धातु जो है उसके दो अर्थ होते हैं मुकु शब्द के मुकुमान सुख मुकुमाने मोक्ष मुकुंद कहने का मतलब है जो मोक्ष को प्रदान करें उनका नाम मुकुंद तो मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पदम श्री मुकुंद के सुंदर पद उनको मंद करके उनको तुच्छ करके श्री राधिका सहित मुकुंद के जो चरण है उनमें जो माधुर्य है वो अकेले मुकुंद में मुकुंद के चरणों में वो माधुर्य नहीं है तो मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद अरविंद चरण कमल रूपी जो अरविंद हैं उनको भी अकेले कृष्ण के चरण कमलों को मंद मान करके का सहित जब वे उनका चरण है तो उनकी मधुरमा अद्भुत है अमल प्रेमा नंदम उनमें अमल प्रेम आनंद विराजमान है अमल मल, प्रेमानंद श्री लाल जी के चरणों में विराजमान है और वे चरण कैसे हैं अमंद इंदु कंदम परम अमंद रूप में पर्याप्त रूप में इंदु तिलक इंदु तिलक माने भगवान शिव जिनके चंद्रमा का तिलक है इंदु माने चंद्रमा चंद्रमा का तुलक जिनके मस्तक पर विराजमान है ऐसे शिव आदि के लिए भी उन्माद कम, कं, उन्माद कंदम परम जो श्री के चरण उन्माद को प्रदान करने वाले श्री राधिका के चरण की बात चल रही है श्री राधिका के चरण ऐसे हैं जो कि अकेले श्री कृष्ण के चरणार देते हैं श्री राधिका के चरणार ऐसे हैं जो कि अमल प्रेमानंद से युक्त हैं श्री राधिका के चरणारिंद ऐसे हैं जो कि इंदु तिलक भगवान शिव उनको भी उन्मान कर देने वाले हैं और वे भी श्री गोपी स्वर स्वरूप धारण करके गोपी वेश धारण करके श्री प्रिया जी की सेवा करना चाहते हैं श्री प्रिया जी के अनुगत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अमंद इंदु तिलक जो अमंद माने परम ऐश्वर्य से युक्त इंद्र तरक माने भगवान शिव उनको भी उन्माद कम उनको भी उन्मत्त बना देने वाले जो श्री राधिका के चरण हैं ऐसे श्री राधिका के चरणों से युक्त वृंदावन निकुंज मंदिर में मेरा मन लगे हाँ राधा के लिए कथान बुद्धि चलत बीची भी आंदोलितम श्री वृंदावन निकुंज मंदिर कैसा है राधा के लिए कथा उनकी रसके समुद्र रूप होकर के श्री वृंदावन विराजमान है और उनकी चलत बीची भी आंदोलितम लीला की जो लहर हैं उन लहरों से ये वृंदावन सदा सदा आंदोलित होकर के विभिन्न लीलाओं के विस्तार से आंदोलित होकर के ये श्री वृंदावन विराजमान है ऐसे वृंदावन नुकुंज मंदिर वराल लिंदे श्री वृंदावन के नुकुंज मंदिर के माने आंगन में श्री वृंदावन निकुंज के आंगन में मनो नंदतु मेरा जो मन है वह सदा सदा नंदतु आनंदित हो श्री वृंदावन कैसे है वृंदावन नुकुंज मंदिर कैसा है वृंदावन निकुंज मंदिर है जहां पर श्री मुकुंद के चरण भी राधिका के चरणों की तुलना में मंद हो जाए जो श्री वृंदावन जो श्री राधिका वृंदावन वह अमंद प्रेमानंद से युक्त होकर के विराजमान हैं, और श्री शिव इत्यादि को उनको भी उन्माद प्रदान कर देने वाले जो श्री वृंदावन हैं, ऐसे राधा के कथा समुद्र से कि लहर जहां जिस निकुंज मंदिर में शिव में निरंतर निरंतर आती रहती है ऐसे शिव वृंदावन मंदिर में मेरा मन नंदतु मेरा मन निरंतर निरंतर निवास करे शिव में निवास करे और आगे कह रहे हैं राहा नाम कार्यम हनुदिन मिलतम राधादाग्रकोटि राधा पद कमल सुधा ही राधा पादाजीला नी, जयत सदा मंद मंदार मंदारकोटि श्री राधा किंकिुठत चरणियों अद्भुता श्री राधिका संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर सब वस्तुओं को लुटा रहे हैं कि राधा नामैव कार्यम मेरा कार्य मेरा कर्तव्य श्री नाम का जप राधिका नाम का कीर्तन राधा राधिका नाम का स्मरण श्रवण कीर्तन व स्मरण ये तीनों राधा नामैव कार्यम राधा नाम इनका ही मैं दासी निरंतर निरंतर शरण कीर्तन और स्मरण करू हिलतम साधनाधीश कोटि त्याज्य और रास्ते में मिलने वाली जितने भी अन्य साधन हैं योग विचार सद विवेक यहा मुश्य फल भोग त्याग संपत्ति शपत्तिमुक्षा इन सब का मैं त्याग कर दू तो अनु मिलतन रास्ते में बहुत सारी चीज मिलेंगे कि कोई कहेगा कि तत्व तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी न्याय शास्त्र कह रहा है कि सोलह तत्व तो हैं उनका विचार करो मुक्ति हो जाएगी मीमा कह रही है कर्म करके कर्म का समर्पण करो दे की मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी जहा वैशेषिक शास्त्र कह रहा है कि विषयों से चित्त का अलग हो जाए तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी मन का विषयों से अलग होना ये मुक्ति हो जाएगी ऐसे बहुत सारे रास्ते में न जाने कितने भटकाने वाली चीजें मिल जाएंगी पर मैं भटकूंगी नहीं मैं सर्वदा सर्वदा प्रिया जी के चरणों को ही पकड़ करके बैठूंगी तो अनुदिन मिलतम रास्ते में बार बार मिलने वाली साधनाधीश को मार्ग मिल जाएंगे परंतु मैं कहीं भटकने वाली नहीं हूं श्री राधा नाम ही मैं निरंतर जाप जप करूंगी श्रवण कीर्तन मंत्र और स्मरण श्री राधा नाम का ही करूंगे और अनुदिन मिलतम साधनाधीश कोटि ही त्याज्य अनेक अनेक साधन जो मिलेंगे उनका भी मैं त्याग कर दूंगी राधा पद कमल सुधाम श्री राधिका के चरण कमल की जो सुधा है उसके ऊपर साधनाधीश कोटी जो अनेक अनेक साधन हैं उनको नीराज्य उनको उसार करके फेंक दूंगी उनकी आरती करके निराज मन उनका उसार करके उनको दूर त्याग कर दूंगी कि हमारी का के चरणार्थार बिंद की सेवा के आगे ये जो साधन इनके द्वारा जो फल की प्राप्ति होगी दुख की निवृत्ति आत्मस्वरूप की प्राप्ति नारायण लोक की वैकुंठ की प्राप्ति को हाथ जोड़ दूंगी नीराज्य उनका निराजन करके उनको सार करके फेंक दूंगी सतप अर्थाग्र कोटि और जितने भी पुम अर्थ माने पुरुषार्थ धर्मार्थ, काम मोक्ष ये चारों जो पुरुषार्थ हैं उनको भी निराज्य उनको भी नौछावर करके फेंक दूंगी राधा पादार्ज लीला भूवि इस पृथ्वी के ऊपर श्री राधिका के चरण कमलों की लीला चरण कमलों की लीला माने श्री राधिका की लीला ये चरण शब्द आदर के बाच के अर्थ में आता है श्री राधा चरण कमल की लीला तो चरण कमल की लीला ही नहीं है चरण शब्द जो है वह आदर के अर्थ में है। जैसे रूप गोस्वामी पाद श्री स्वामी चरण वल्लवाचार्य चरण तो चरण शब्द जो है वो केवल अंग का वाचक नहीं है वो आदर का वाचक है तो राधा चरण अब्ज लीला श्री राधिका के चरण कमल अर्थात परम आदरणीय श्री राधिका की जो लीला है वह भूमि जय सदा पृथ्वी पर सदा सदा जय की रूप में बिराइमान है यह लीला ही कैसी है मेरे लिए मंद मंदार कोटि यह सदा अमंद मंदार कोटि आकार प्रश्नष करके सदा में से आ निकाल लो तो अमंद कोटि माने श्रेष्ठ मंदार माने कल्प वृक्ष के समान श्री राधिका के चरण श्री राधिका के चरण कल्प वृक्ष के समान हैं श्री राधा किंकर ऐसी श्री राधिका की किंकृगण जो है उनके ऊपर लुठत चरण हो अद्भुता सिद्धकूति अणमा मेहमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसत्व यथा कामारित्व तो जितनी भी सिद्धि हैं उन सिद्धियों को श्री राधिका की किंकरियों के ऊपर मैं न्योछावर करके फेंक देती हूं तो राधा किंकरी जो अद्भुत सिद्ध कोटि है श्री अद्भुत जो अष्ट सिद्धि नवनिधि हैं, उन अष्ट सिद्धि नवनिधियों को मैं श्री राधिका की किंकरियों के चरण कमलों के ऊपर ही लुठती चरण कमलों में ही नौछावर कर दूंगी चरण कमलों में ठुकराई हुई लुठती मन ठुकराई हुई वे अष्ट सिद्धि लेंगी। श्री राधिका के चरणों को ग्रहण करूंगी दोबारा राधा नामय कार्यम श्री राधिका के नाम का आश्रय ग्रहण करने पर मुझे सब वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए राधा नाम से ही मेरा प्रयोजन है कि वह चेतो दर्पण माजन से लेकर के परम तक प्रदान करने वाली है इसलिए राधिका नाम का ही मैंने आश्रय लिया है राधा नाम कार्यम मेरे लिए आश्रय पदार्थ राधा नाम है अनुदिन मिलतम साधनाधीश कोटि त्याज्यः रास्ते में मिलने वाली अनेक अनेक साधन की जितनी भी कोटि है माने वैराग्य सद विवेक शम दंतिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा आदि जो साधन की कोटि है और मोक्षा ये जो साधन की कोटि है इन साधन की कोटियों का भी मैं त्याग कर दूंगी और नीराज्य राधा पदम कमल सुधाम सत्पमार साग्र कोटि जितने भी सत्पमार्थ मन धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ इनको भी श्री राधिका के चरण कमल इनके ऊपर नीराज्य न्योछावर करके ओसार करके फेंक दूंगी और श्री राधा पादब जो भू जयती परम आदरणीय श्री राधिका की जो चरण कमलों में की जो भूमि है वो भूमि सर्वदा सर्वदा जयती सर्वोत्कृष्ट से विराजमान है वो श्री राधिका की वृंदावन की भूमि यहाँ के वृक्ष मंद मंदार होती अमन मंदार कोटि श्रेष्ठ मंदार माने कल्प वृक्ष के समान वे विराजमान श्री वृंदावन उनके श्री राधिका के चरण लीला की जो भूमि है वही कल्प वृक्ष होकर के सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है श्री राधा किंकनी श्री राधा की जो किंकनी है उनके चरणों के ऊपर चरणियों अद्भुता सिद्ध कोटि जो सिद्ध कोटि णमा महिमा इत्यादि की जो सिद्धि है वे भी उनको भी मैं न्यौछावर करके विराजमान कर दूंगी तो जिन सिद्धियों को प्राप्त करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है अब आकाश में भी ब्रह्म है अब यदि कोई ये विचार करे कि आकाश रूपी ब्रह्म मन की एक विशेषता है कि मन जो चाहे वो रूप धारण कर सकता है मन ने कहा किसी ने कहा घोड़ा तो मन घोड़ा बन गया किसी ने कहा हाथी तो मन हाथी बन जाए तो मन की एक विशेषता है कि वो अनेक रूप को धारण कर सकता है तो ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है आकाश ब्रह्म है अब मेरा मन आकाश है मैं आकाश हूं मैं आकाश हूं मैं आकाश हूं यह कोई विचार करे वो तो ब्रह्म के साथ में आकाश के साथ में जब एक हो जाएगा तो एक होने पर वो तो दूसरे के मन की बात को जान आकाश का गौ उसमें ये सिद्धि का रास है की जो सिद्धियां हैं क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है अपने मन को उस ब्रह्म रूप के साथ में यदि मिला दिया जाए तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी तो एक, -एक सिद्धि को प्राप्त करने में बड़ा प्रयास करना पड़ेगा अणुमा मेहमा लघमा ये सारी सिद्धियों को प्राप्त करने में बड़ा प्रयास करना पड़ेगा परंतु श्री राधिका की जो दासी हैं उनके चरणारिंद में कोट कोटी वस्तुओं को भी सहज में समर्पित किया जा सकता है ऐसी अष्ट सिद्धि अणिमा माने बहुत छोटा स्वरूप धारण कर लेना महिमा माने खूब बड़ा स्वरूप बन जाना एक लघमा मन जल्दी से कहीं से कहीं पहुंच जाऊंग यहां बैठे हैं पहुंच गए कहीं प्राप्ति मैंने जो वस्तु चाह रहे हैं वो वस्तु सामने उपस्थित हो जाए अणिमा महिमा लगमा गर्मा गर्मा मैंने एकदम बन भारी बनना उठा ही नहीं सके कोई ये सिद्धि प्राप्ति प्राकाम्य प्राकाम्य माने वस्तु है एक ग्लास, एक लुटिया परंतु तो उसमें इतना दूध आ जाए कि पूरी पंगत को जल जमा दिया जाए पर दूध खत्म नहीं हो यह गर्मा अमा लघ्मा गर्मा प्राप्ति प्राकाम्य प्राकाम्य माने किसी वस्तु की मात्रा निरंतर बढ़ जाना ई सत्व सबके ऊपर शासन कर सकने की सामर्थ्य वशित्व किसी के भी देख करके उसको अपने आप में बशीभूत कर लेना और यथा कामावसायित्व तो जो चाहे वो रूप धारण कर लेना ये आठ सिद्धि ठाकुर जी में नित्य विद्यमान ये आठ जी सृष्टि है अरिमा महमा लघमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत्व वशित्व और यथा काम अवसायित्व ये आठ सिद्धि जो है वो आठ सिद्धि ठाकुर जी में नित्य विद्यमान है भक्त भी एक योगी भी भक्त नहीं भक्त, भक्त तो सब इन चक्करों में पड़ता है <laughs> एक योगी जो है वो अमुक अमुक वस्तुओं के साथ में अपने मन का तादात्म प्राप्त करके उन वस्तुओं में जो गुण हैं वो गुण प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करके उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है अब सिद्धियों को ये साधन पाद के प्रारंभ में धारणा के साथ में ये सिद्धियां आ जाती हैं साधक अभी तो बहुत पहली स्थिति है यम नियम आसन प्रणाय प्रत्याहार धारणा अभी धारणा की स्थिति में ही ये सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाएंगी परंतु तो साधक इन सिद्धियों को ग्रहण नहीं करता है इनका त्याग कर देगी क्योंकि ये भजन में बाधा डालने वाली है तब जाकर के उसका ध्यान और ध्यान के बाद में समाधि और समाधि के बाद में फिर लीला प्रवेश तब जाकर के होगा तो अभी तो बहुत दूर की बात है परंतु यदि सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया तो भजन से गया फिर वो बस ये जादूगरी दिखाता रहेगा और कमाता रहेगा कुछ जादूगरी दिखाता रहता है दूसरे के मन की बात को जान लेना पहले से लेकर के पर्चा रखेगा दिखाया तुमने ये प्रश्न था तुम्हारा बस ये दिखाता रहेगा जादूगति दिखाता रहेगा परंतु भगवत भजन से वह बहुत दूर रहेगा अणिमा महिमा गरमा लघिमा प्राप्ति पराक्राम्य ईशत्व वशित्व यथा काम लाल की जय यथा काम अवसाइ जो चाहना वो वस्तु तो के रूप में अपने आप को प्रकट कर ये सारी सिद्धियां हैं परंतु तो सभी सिद्धियों का आश्रय मेरा चरणार्विंद है ये ठाकुर कह रहे हैं और कह रहे हैं इन सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए इनके चक्करों में पढ़ करके फिर भजन दूर हो जाएगा और ये सिद्धि दिखाते रहते हैं मैं व्यक्ति रह जाएगा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय Yeah. राधारमण हरि गोविंद जय जता गौर